इधर राजा युधिष्ठिर ने तीन बाणों से कृपाचार्य को बीध कर चार से कृतवर्मा के घोड़े को मार डाला तब कृतवर्मा को तो अश्वस्थामा ने अपने रथ पर बिठाकर कर अन्यत्र पहुंचा दिया किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे उन्होंने युधिष्ठिर को आठ बाणों से बिंध दिया तदनंतर दुर्योधन ने सात रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा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 सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संघार करता हूँ इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मध्य देश की अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे। इतने में ही पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे थोड़ी ही देर में मध्य राज्य की सेना मारी गई जब एक दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी तब शकुनी ने कहा पापियों तुम्हारे भागने से क्या होगा लौटकर युद्ध करो उस समय शकुनी के पास दस हजार कर और और करने लगी इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया वह तितर भीतर हो गई राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की यह अवस्था देख सहदेव से कहा भैया जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को सांस लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कर कौरों की रथ सेना को भस्म करता हूँ धर्मराज की आज्ञा पाकर सात सव, हाथी सवार ५००० घुड़सवार ३००० पैदल द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबली सहदेव इन सब ने शक्ति पर धावा किया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 शेष योद्धा भी जब इधर उधर बढ़ गए तो तो शकनी दृष्ट की सेना के के भाग में आकर करने करने लगा। फिर तो आपके और सैनिक प्राणों का छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। सौ सौ हजार हजार योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे तो ताड़ के फलों के गिरने किसी धमाके की आवाज होती थी कटे हुए शरीरों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 और उसे बाणों से बीधना आरंभ कर दिया यदि आपकी सेना के घुड़सवार सवार, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूसों से एक दूसरे को मारकर धराशाई करने लगे पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संघार कर डाला तो शक्न शेष सात घुड़सवारों को साथ ले तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और छतियों से पूछने लगा राजा कहा है योद्धाओं ने उत्तर दिया जहाँ से यह मेघ की गर्जना के समान आवाज आ रही है वही हैं। आप शीघ्र पूर्वक जाइए वहीं वे मिल जाएंगे उनके ऐसा कहने पर शकुनी वहाँ वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था वही गया रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देख कर उसे बड़, बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा राजन मैंने पांडव पक्ष के घुड़सवारों को परास्त कर दिया अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो क्योंकि किए बिना युद्ध हमारे वश में नहीं आ सकते इनके द्वारा सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम हाथियों और पैदलों का भी सफाया कर डालेंगे शक्न की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े सबने धनुष उठाया और तर्कसों का मुंह खोल दिया कुछ ही देर में सूर वीरों के सिंहनाथ के साथ ही उनके धनुषों की भयंकर टंकारें सुनाई देने लगी